ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्म के बिखरे मोती हमें अपने परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करना है इसके लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है साधना से अंतर्दृष्टि का विकास होता है हमें अपनी चेतना के केंद्र का पता लगाना चाहिए चेतना का प्रत्येक उच्चतर केंद्र चक्र हमें परमात्मा के एक एक रूप के संस्पर्श मिलाता है और यह अंततो गत्वा जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में पर्यवसित हो जाता है इस पर साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति परमात्मा का श्रीष्ठतर अभिव्यक्त रूप है धर्म का व्यवहारिक पक्ष हमारी रुचि का मुख्य विषय होना चाहिए केवल सैद्धांतिक होने तथा मनुष्य की आध्यात्मिक समस्याओं को न सुलझा पाने पर धर्म प्राणहीन हो जाता है धर्म को हमें आध्यात्म विज्ञान की आध्यात्मिक जगत के नियमों की शिक्षा देनी चाहिए सूक्ष्म ब्रह्मांड का स्वरूप जान ले अब तुम बृहद ब्रह्मांड के स्वरूप को भी जान सकोगे हम अपने अंदर ही परमात्मा की उपलब्धि करते हैं अनेक में एक का पता लगाना बुद्ध बुद्धों में सागर को पहचानना मुख्य बात है बुद्धबुद्धे को अपने बुद्धबुद्धे स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए तभी उसे फोड़ा जा सकता है और सागर में विलीन किया जा सकता है कुछ बुद्धबुद्धे सीधे सागर के साथ एकत्व प्राप्त करना चाहते हैं और पर्वत सम लहरों की भी परवाह नहीं करते इसी तरह कुछ जीव सीधे अनंत में विलीन हो जाना चाहते हैं और बुद्ध तथा ईसा जैसे महान आचार्यों की भी उपासना नहीं करते लेकिन अधिकांश लोगों को निर्गुण निराकार परमात्मा तक पहुँचने के लिए इन असाधारण महापुरुषों की आवश्यकता होती है साधना प्रारंभ करने से पूर्व निम्न बातें आवश्यक है सेयत जीवन आहार व्यायाम प्राणायाम संतुलित श्वास प्रश्वास जहाँ तक आहार का प्रश्न है वही खाओ जो तुम पचा सको प्रत्येक साधक को यह पता लगा लेना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है व्यायाम आवश्यक है अपने पेट और मस्तिष्क का ख्याल रखो शारीरिक और मानसिक अनुशासन आवश्यक है साधना के सोपानों का यंत्रवत्त नहीं बल्कि सचेतन सोच समझ कर अभ्यास करो सही मनोभाव का निर्माण करो श्वास प्रश्वास पर ध्यान दो यह अपने आप में एक छोटा मोटा ध्यान ही है श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करने पर मन अपने आप भटकाव से लौट आएगा हमारी चेतना का एक निश्चित केंद्र होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है प्राच्य प्रतीकों को प्रायः पाश्चात्यवासी नहीं समझ पाते चेतना के साथ केंद्र चक्र होते हैं भूख लगने पर पेट का भावुक होने पर हृदय का भान होता है सदा बुद्धि के केंद्र चक्र भ्रूमध तक उठने का प्रयत्न करो और हृदय के नीचे न जाओ भावुक व्यक्तियों को सिर तथा अति विचारशील व्यक्तियों के लिए हृदय को चेतना का केंद्र बनाना बेहतर है इन चक्रों केंद्रों को भौतिक दृष्टि से कम और मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिक समझना चाहिए स्नायुविक केंद्रों चक्रों से हिस्सा की एक सीढ़ी की तरह कल्पना करो चिंतन के विभिन्न स्तर विभिन्न मंजिलें हैं स्नायु प्रवाह ऊपर और नीचे की ओर प्रवाहित होता है पहले अपनी चेतना के केंद्र को निश्चित कर लो वहाँ अनंत आकाश का अनुभव करो तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना का बिंदु जिसका केंद्र है कभी कभी निम्न खिंचाव के कारण तुम नीचे के केंद्रों में चले जाते हो उसे रोकने की पद्धति सीख लो नियंत्रण बिंदु हमारे भीतर है गुरुत्व केंद्र हमारे भीतर है परमात्मा की प्रकाश के रूप में कल्पना करो लेकिन भौतिक प्रकाश के रूप में नहीं चेतना के केंद्र को ज्योतिर्मय सोचो प्रतीकों की सहायता ली जा सकती है कुछ कल्पना की भी गुंजाइश है प्रतीक हमें उच्चतर और परमात्मा के निकट तर ले जाते हैं अपने चेतना के केंद्र में बैठे हुए देवता के ज्योतिर्मय रूप की कल्पना करो अथवा कल्पना करो कि तुम एक पक्षी हो और परमात्मा रूपी आकाश में उड़ रहे हो व्यापकता का अनुभव होता है अथवा सागर और बुद्ध तथा उनके एकत्व की कल्पना करो बुद्ध को सागर के साथ अपनी एकता का अनुभव करना है को फोड़ा जा सकता है तब वह सागर के साथ एक हो जाता है किसी पवित्र मंत्र का जप तथा उसके अर्थ का चिंतन सर्वाधिक प्रभावशाली साधनाओं में से एक है यह ध्यान में विकसित होता है जिसका अर्थ है एक ही प्रकार के वृत्ति प्रवाह को बिना व्यवधान के बनाए रखना यह परमात्मा में विलय तथा अंततोगत्वा ज्ञानालोक और जीवात्मा एवं परमात्मा के वास्तविक एकत्र में परिवर्चित हो जाता है साधक के शरीर और मन की समरसता और संतुलन के लिए प्रयास करना चाहिए विभिन्न नियम विभिन्न विभिन व्यक्तियों के लिए अनुकूल होते हैं लेकिन सभी को देह और मन के बीच तारतम्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए परमात्मा के साथ एक निश्चित संबंध स्थापित करना चाहिए उन्हें पिता स्वामी माता पुत्र अथवा प्रियतम समझा जा सकता है और आत्मा की आत्मा भी हमारी वास्तविक आत्मा देह मन से पृथक चैतन्य सत्ता है हमें सदा चैतन्य का चिंतन करना चाहिए ध्यान के पूर्व स्वयं को परमात्मा के अंश अथवा भगवान की संतान के रूप में सोचने का प्रयत्न करो कहो मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ अपने इच्छा का भगवद्दी इच्छा के साथ स्थापित करो हम अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में सभी लिंग भेद से परे हैं हमारी कोई पार्थिव संबंध नहीं है जो सदा देह से संबंधित रहते हैं हम भगवान के रूप हैं भगवान एक वृत्त है और हम मानव बिंदु हैं हमारा भगवत प्रेम नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए हमें परमात्मा की पूजा और सेवा सिर्फ ईश्वरीय रूपों में नहीं बल्कि उनके उन सभी रूपों में करनी चाहिए जिनके माध्यम से वे अभिव्यक्त होते हैं जब हम अपने को प्रभु के संतान समझते हैं तब प्रारंभ में यह कल्पना मात्र होता है लेकिन बाद में यह अनुभूति के रूप में सत्य हो जाता है हम पूर्ण के अंश हैं यह विचार साधक जीवन के प्रारंभ में केवल कल्पना रहता है इसे साधना और अनुभूति द्वारा यथार्थ करना चाहिए हमें आध्यात्मिक जीवन का समन्वित रूप ग्रहण करना चाहिए आध्यात्मिक उपलब्धि के विभिन्न मार्ग हैं ध्यान एक है प्रार्थना दूसरा है निस्वार्थ सेवा के मार्ग है इसी तरह सृष्टिकर्ता ईश्वर ईश्वर का एक रूप है पालन और संहार करता दूसरे रूप है कुछ लोगों में जन्म से ही अद्वैत के प्रति स्वाभाविक झुकाव रहता है वे बुद्धबुद्धे बने रहना नहीं चाहते पर सागर के साथ एक हो जाना चाहते हैं यदि साधक इनमें से किसी भी रूप के प्रति निष्ठा पूर्वक अग्रसर हो तो वह भगवान की कृपा से परमात्मा के सभी रूपों तक पहुंच जाएगा परमात्मा का हमसे सीधा संपर्क होना चाहिए अपरोक्ष ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से श्रेष्ठ है भगवत कृपा हमारे प्रयास के रूप में अभिव्यक्त होती है पुरुषार्थ के द्वारा हम भगवान तक पहुँचते हैं उन्हें प्राप्त करने पर चरम ज्ञान और परम शांति प्राप्त होती है परमात्मा कहते हैं मेरे पास आओ मैं तुम्हें ज्ञान और आनंद प्रदान करूंगा हमें प्रभु की पुकार के अनुरूप कार्य करना चाहिए दो प्रकार के भक्त होते हैं पहला बंदर के बच्चे जैसे दूसरा बिल्ली के बच्चे जैसे प्रथम प्रकार के बच्चे मां जगदम्बा से चिपके रहते हैं दूसरे प्रकार के सब कुछ मां जगदम्बा पर छोड़ देते हैं जगदम्बा भक्त के लिए जो कुछ आवश्यक है करती है कुछ पुरुषार्थ पर बहुत बल देते हैं दूसरे शरणागति पर और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घुटने नहीं टेकना चाहते वे सभी सीमाओं से ऊपर उठकर परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं भक्त सोचता है मैं तेरा हूँ ज्ञानी सोचता है मैं ही तू हूँ दोनों में भगवान के लिए तीब्र व्याकुलता है अनंत की तीब्र परिभाषा है दोनों की तुलना करो पहला भक्त कहता है नाहम तूहू मैं कुछ नहीं हूँ तू ही सब कुछ है ज्ञानी कहता है सोहम मैं तुझसे भिन्न नहीं हूँ वह अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को नकारता है और स्वयं को परमात्मा से अभिन्न सोचता है उसमें अहंकार विलुप्त हो जाता है निम्न धरातल पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, जबकि उच्च धरातल पर अंतर बहुत कम होता है हमें यथासाध्य प्रयत्न करना चाहिए और बाकी काम प्रभु करेंगे हमें अपनी गलतियों से भी लाभ उठाना चाहिए धन्य है त्रुटियाँ यदि वे हमें समझदार बनाए ईमानदारी का पुरस्कार मिलेगा भगवान हमारी ईमानदारी देखते हैं